यत्र आदि ये सर्व तेन कम्पार्था दो हजार चौदह में यत्र जहां इस तत्वर्शी की दृष्टि में सब कुछ आत्मा ही हो गया अधिष्ठान के सलावा अवसर कल्पित कुछ भी बिगड़ा तब तक के न कम पशेत किससे किसको क्या देखेगा क्या बोलेगा क्या करेगा इत्ते सर्व व्यवहार को निषेध कर दिया अधिष्ठान अनुभूति के पश्चात परमाणु द्वैत का भाव कही है। उसी को आश्रय आश्र आश्र लेकर आगे बदला रहे हैं भाई देखो इसलिए भी सांस मता दी कथित द्वैत सिद्धांत नहीं हो सकता द्वैतवादियों के द्वारा अन्योन्य पक्ष प्रतिपक्ष मुख से जो स्थापित था अजातवाद वस्तु का ही हो गया गया है है वह के स्वीकार कर कर लिया गया था कर दिया हमने ना लड़ते लड़ते इन्होंने इसका खंडन उसका खंडन किया दोनों ही नहीं रहा फिर कौन सा होगा अर्थवाद सिद्ध हो गया उससे और अब उस अद्वैतवादी लोग द्वैतन अपनी केवल उनके आपसी वाद विवाह के कारण सिद्ध हो गए ऐसी बात नहीं है श्रुति के आदर पर भी अभी तो तक उनके आपसी वाद विवाह के कारण से उन्होंने असत से जन्म लगे सत्य से जन्मे, दोनों एक दूसरे खटन कर दिए सिद्ध से हो किसी भी जन्म ही नहीं, नहीं मानना पड़ेगा अब वो जो सिद्ध हुआ उसको श्रुति सम्बन्त दिखाने के लिए आरंभ होता है और श्रुति में, में जो लोग कहेंगे उसका करते। हम का दिया इस प्रकार। करते को भी हम खंडन कर ये दिखाने के लिए आरंभ कर रहे हैं तो फलम ये हे तो हेतु तो फल से चाण आदि कथम तैरोप वर्ण्यों के मत में हेतु आदि मन कारण फल हेतु मने धर्म धर्मवादी कारण कौन है फल मने शरीर के तो कर्म का फल क्या है शरीर प्राप्ति हुई फल सबसे यहाँ ये पूरा प्रकरण काफी दूर तक चलेगा शास्त्र किस तरह का यहाँ सब जगह हेतु तो शब्द का अर्थ धर्म धर्म आदि पुण्य पाप आदि और फल शब्द का है शरीर आदि जो प्राप्त हुआ है धर्मा धर्म, धर्म क्यों हुआ ये तो शरीर के कारण से ये शरीर के कारण आपने क्या किया पुण्य पाप कर्म कर रहे शरीर एक क्षण भी चुपचा बैठ रहे तो कुछ कुछ करेगा जो करेगा पुण्य दो में एक तो होना ही है जब पुण्यपाप शरीर की वजह से हो रहे शरीर ही पुण्य पाप का आदिर हेतु फल च लेकिन पूछेंगे मुंह से कहा से आ गया तो पुण्य पाप की वजह से आया पिछले में में था। तरह से चक्कर डाल दिया उन्होंने। पाप का कारण कौन का है और पुण्य पाप भी शरीर का कारण है आदि ही मैंने हेतु तो हो फल से चले तो पहले कर दिया था धर्म धर्मक का फलम आदि मैंने कारण और अब इस शरीर का भी आदि कारण कौन है कर दिया, अर्थात धर्म धर्म जिनके मत में ऐसा माना जा रहा है जिन वादियों के मत में धर्म आदि का कारण शर्रादि संघात है और शर्रा संघात का भी कारण कौन है धर्मा, धर्मा, धर्मा है इस प्रकार कार्यक्रण भाव बताने वाले जो लोग हैं वे बेचारे जगह उनसे पूछा जाए तो फलश्च अनादि कथम तेरे को बढ़ने थे जब ऐसा आप स्वयं बोल रहे हो ना इसका कारण ये है उसका कारण वो है जब एक दूसरे को एक दूसरे का कार्य कारण भाव से कर रहे हो फिर अनादि क्यों गा रहे हो दोनों आदि वाले हो गए ना हेतु का आदि फल है और फल का आदि हेतु है धर्माधर्म का कारण शरीर है और शरीर का कारण धर्माधर्म वाली है जब दोनों ही कारण वाले हैं दोनों ही आदि वाले हैं आप स्वयं करे हो और फिर कहते दोनों अनादि भी है मृत व्याग्र दोष नहीं आया गया हेतु अनादिंग रूप वर्ण जब ऐसी बात है हेतु और फल इन दोनों को अनादि करके उनके द्वारा कैसे वर्णन किया जा रहा है मन का वर्णन गलत है क्योंकि उनका कारण हेतु फलात्म के संसार अनादि है शरीर और धर्माधर्मात्म के संसार क्या है अनादि धारा है ऐसा जो कहते हैं एक ऐसा हो सकता है जब दोनों गए दूसरे के प्रति आदि मानी लिया दोनों ये हो गए, कोई भी अनादि नहीं रह गया। तो आदि ही कारण कौन फलम वाजनाम मैंने जिन वाद्यों के मत में हेतु तो उनका आदि मन कारण कौन है कारणम हेतु उसी प्रकार से आदि कारण कौन है हेतु मतलब किसका फल शिक्षा फल का मतलब कारण बन गया एवं हेतु फल यो इतरे कार्य कारण आदि इस प्रकार से हेतु और फल ये दोनों ही एक दूसरे का कार्य है और एक दूसरे का कारण भी है ऐसे में अन्य असर दोष आएगा ना यह उसका कारण है वही कारण हो गया दोनों ही कारण है दोनों कार्य एक दूसरे कैसे कैसे हो सकता है खंडना है तो इसलिए ऐसा जब मान रहे एक दूसरे के कार्य कांड कार्य कांड जो स्वीकार अपने कर लिया दोनों के अंदर आदिमतम आ गया ऐसा ब्रवत ऐसे कहती हुए आप ही के द्वारा अभी कैसे बात कही गई है का मतलब आप पर आदि भी कह रहे हो अनादिओ तो आदि भी होना हो, हो, ही हो यह हो नहीं सकता है नहीं नित्य से कुटस हेतु तो फलात्मता संभव क्योंकि जो नित्य और कूटस्थ है ऐसी आत्मा ऐसे स्वर्ग वाला जो वस्तु होगा वह हेतु फलामता नहीं संभव उसे तो हेतु और फल उभता संभव नहीं है हेतु फल आत्म आत्मपरिणाम आदिमत्व उपादान रूपेण च अनादितम देखो किस प्रकार से कर आदि और अनादि कहते हेतु और फल इन दोनों का आत्मपरिणाम आत्मा परिणाम मानती हूं तो आदिमत्तम इसलिए वो आदिमान हो गया और उपादान रूप में न चाहे उपादान रूप से वो अनादि है उपादान कौन है उपादान रूप में वही आत्मा आत्मा ही उपादान रूप है और आत्मा ही निमित्त कारण है शरीर के प्रति भी आत्मा निमित कारण है धर्मधर्म के प्रति भी आत्मा निमित कारण है निमित्त कारण दृष्टि है वो आदिमान और उत्पादन दृष्टिया ऐसा कहते हो कभी नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता आत्मा में आप इस तरह दो हिस्सा नहीं कर सकते आत्मा का कुछ हिस्सा निर्मित कारण हो जाएगा और कुछ हिस्सा जो है उत्पादन कारण हो जाएगा ऐसे अंश भाव आपका में कल्पना टुकड़ों में करके ये नहीं हो सकता क्योंकि आपके मत में भी आत्मनिर्भर हुए हम वेदांत के मत में भी आत्मा निर्भय आप कहते भी नित्य है वह परिणामी नहीं हो सकता जो परिणामी वो अनित हो जाएगा जो परिणामी है वो अनित्य हो जाएगा इसलिए आप को तो परिणामी कह सकते हैं, नित्यता। कुटस्थत्व पुटस्त, निर्विकार भी है वो कूटस्त से निर्विकार न्याय के समान आयरन के समान इसलिए कहते हैं नित्य से कूटस्थ से नित्य कुटस जो आत्मा है वह हित फलात्म रूपता को प्राप्त कर जावे यह कभी नहीं संभवती क्यों निरंश से कुटस्थ से नित्य से परिणाम अनुपत्य है क्यों निरंश जो कुटस्थ नित्य परिणाम हो ही नहीं सकता आपनोति व्यापनोति व्यापनती थी, थी आत्मा आत्मा का आत्मा शब्द का विपत्ति क्या है आपनोति, नौती अर्थात व्यापन करते व्यापनती थी आत्मा विभु स चवयव एव ज विभु निरवी होगा इति सात यदि आशीन व्याचस्त निरंशसी कुटस्त्रेतु कुटस्थेतु आत्मा निश्चितरश्वात्वयेतु हनुमान तो से दो आत्मा कैसा है निरंश वाला है नहीं नि, नित्य और कुटस्थ है आप लोग है नित्य और कुटस्थ है क्यों होने से एक एक दृष्टि से वैसे एक दृष्टि ऐसा ये तभी हो सकता है जब वो दो अंश वाला हो अवय वाला हो तभी संभव कुछ अवय वैसा हो गया कुछ अवय वैसा हो गया ये हम स्वीकार कर सकते थे लेकिन निरंश है, निर्वय व इसलिए नित्य कुटस्थ है ऐसे में हित फला परिणाम आदि को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते ये लोग कैसे स्वीकार कर रहे हैं हित फल का अन्योन्य आदिमत्व तो कथन करते हुए तदार संसार तदरूपा जो संसार को तो जो है ये जो कथन किया वो तो किस प्रकार थोड़ा और विस्तार पर समझाइए कैसे वो कह रहे हैं असंभव के परिकल्पना उन्होंने कैसे कर दिया था उस कार्य कारण भाव भी वास्तव में उनका नहीं हो सकता है ये दिखाएंगे अब अगले में। वही हाल है ना बाप ने बेटा को पैदा किया और बेटे ने फिर बाप को पैदा कर दिया ऐसे कैसे होगा ही से धर्मागरण के कारण से शरीर आ गया शरीर कारण से फिर धर्माधरण धर्माधर्म आ गया ना धर्म से फिर शरीर से धर्मान ये दर्म चक्र आप चलाना चाहते हैं इसलिए अनादि से संसार बोलना चाहते हो परस्पर आदिमान होते हुए भी, भी संसार इस धार के कारण से है। या कहना है, यह हो नहीं सकता है आदिर हेतु फलस्य च तथा जन्म भवे पुत्र जन्म पितुर्यथा। था इसे बेटे से बाप पैदा हो जावे यह असंभव है वैसे तुम्हारी कल्पना भी असंभव कारणवाद ही कारणवाद में समस्या होता है हमेशा जो वस्तु जिसका कारण हो जाए वही वस्तु उस पूर्व वस्तु कार्य का कारण का भी कार्य हो जाता है तो पुत्र से पिता का जन्म के समान स्थिति बन जाएगी अन्य तथात्वे तो अन्योन्य कारणवाद भज योगे नहीं अलग अलग ही है मामला अलग अलग ही चीज पैदा हुए जैसे जिस धर्म से जिस पुण्य पाप शरीर पैदा हुआ उस शरीर से जो पुण्य पाप होगा वह पुण्य पाप पूर्व से भिन्न है इसका भी ना पुण्य पाप रख दिया जा रहा है जो कर्म किया है लेकिन जिन पुण्य पापों ने यह शरीर पैदा किया वही पुण्यपाप थोड़े शरीर से दोबारा पैदा हो रहे हैं अब दोबारा जो हो रहा है शरीर से पुण्य बाबू दूसरा पुण्य उसका फल अलग होगा भले आज वो भी शरीर ही इसे वही नहीं है इसे दोष आप नहीं दे सकते है कि पिता से पुत्र पैदा हुआ पुत्र से फिर पिता पैदा हो गया अरे पुत्र से जो पिता पैदा हुआ वो वो पिता ने जिस उसको पैदा किया पिता से पुत्र हुआ पुत्र से फिर पिता जो कहा जाता है यदि कहा जा भी कहाटा हो तो क्या हो जाएगा वो? पिता हो जाएगी नहीं हो जाएगा उसका भी जा जब बेटा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा पिता कहा जाएगा उस कौन सा किसने कह दिया पिता से पुद्र पुद्र से पिता पुत्र पुत्र से इसने कोई दोष नहीं कहता है कि तो ऐसा नहीं हो सकता है असंभव है कि आप जिस प्रकार से मान रहे हो उसे भेद स्पष्ट नहीं होता है इसे कहते हैं हेतोर आदि फल पेशान जिनके मत में हेतु का मन धर्माधर्म का कारण शरीरादि है और आदर तो फल और मतलब पूर्वार्थ वही है चौदह और पंद्रह का पूर्वार्ध समान कोई अंतर नहीं जन्म तो जन्म फिर उन लोगों के मत में ऐसा भी जन्म होने लगेगा जैसे पुत्र से पिता का जन्म हो जावे यथा पुत्रार्थ पितर जन्मा तथा भवे जन्म, जन्म तेसा मते वस्तु में जन्म उनके मत में ऐसा होने लग जाएगा उच्चतः भाष्यम हेतु जन्यादेव फला हेतु जन्म फल से पुनः हेतु और जन्म गच्छता पुनः हेतु का जन्म स्वीकार करते हो तेम ईदृश विरोध होता इस प्रकार कथन किया जिस प्रकार से पिता से पैदा हुआ पुत्र से पुनः पिता का जन्म के समान है अतः वह अत्यंत वृद्धवास है जब तक आप उसको स्पष्ट नहीं बोलेंगे अलग, अलग अलग नाम देना पड़ेगा वो अलग अलग, अलग अलग अलग अलग सब अलग अलग से करना पड़ेगा अलग अलग सिद्ध करेंगे अन्योन्य कारणवाद जाति सिद्धांत भंग हो जाएगा आप कहते हो जो धर्माधर ने शरीर को पैदा किया और शरीर से होने वाला जो उससे भिन्न धर्म कहवाद आपका सिद्धांत है वो भंग हो गया और मान लगे वही हुआ दोबारा फिर तो वही हालत हो गया पिता से पुत्र वही पिता दोबारा पुत्र दोष हो जाएगा इसीलिए अत्यंत विधवा अस्वीकार्य है कि कार करे हेतु फल और अन्योन कारण भी देखो हेतु और फल के बीच में अन्योन्य कारण भाव को स्वीकार करते हुए यदि आप कहो तो यही मानना पड़ेगा ना अन्योन्य कारण भाव तो तभी तो मन जाएगी मिट्टी से घड़ा पैदा और घड़े से फिर मिट्टी पैदा होना चाहिए तभी तो माना जाएगा अन्योन कारण भाव इसका कारण वो है और वो स्वयं जो कार्य था वह पूर्व कारण का भी कारण बन जाए तभी तो अन्य कार्य कारण माना जाता है इसका कार्य वह उसका कार्य यह कारण वह उसका कारण आपस में दूसरे के प्रति दोनों के दोनों कारण हो दोनों के दोनों कार्य भी हो तभी तो उसको नहीं आ सकती फिर वृद्धम प्रश्न पूर्व प्रकट हैलोर उत्पत्तेरूप गंतव्य निराकरण तो पूर्व पशी कहता है लोक व्यवहार में तो कार्य का अनुभव है लोग यही कहते पुण्य पाप के आधार पर शरीर मिला फिर शरीर से पुण्य पाप होता है फिर उस पुण्य पाप से फिर शरीर मिलता है यही चक्र नादिकार से चले आया हुआ है ऐसे दुनिया में बोलते हैं सभी लोग आप कैसे खंडन करना है प्रति जी था प्रत्यक्षादि प्रमाण था प्रत्यक्षादि प्रमाणों से स्पष्ट अनुभव में आ रहा है धर्माधर्म पुण्य पाप और शरीर इन दोनों के बीच में उत्पत्ति अवश्य स्वीकार करना चाहिए नंबर निराकरण इसके निराकरण का विचे नहीं है ऐसी जब आशंका करते हैं तो उसके जवाब अगली कार्यकार क्योंकि यदि प्राकृतिक है, है। प्रत्यक्षादी प्रमाण से लोग के कहने पर आपको ऐसे लग रहा है फिर वह अन्यो कार्य का अनुभव नहीं हो सकता नहीं दो बात आती है पूछा जाए उनसे अनादिकाल में ये में एक दूसरे कार्यकाल वजह हुए तो युगोपथ हुआ था कि आगे पीछे होकर हुआ था पहले कौन था बाद में कौन हुआ तो पूछेंगे ना उनसे अनादिकाल में जब संसार प्रकट हुआ पहली उसे पहले कौन था इन दोनों में से हेतु की फल था पहले शरीर आ गया तो शरीर से धर्माधर्म हो फिर धारा चली अगर पहले धर्माधर्म था उसके शरीर पदा फिर धारा चली युगपत दोनों हो गए थे बताओ दो विकल्प पहले कौन पहला ये बताना पड़ेगा अथवा युगपथ कहना पड़ेगा दोनों में दोष कैसे संभवे हेतु फल एव्य क्रमस्तया युगपत संभवे यश असंबंधो विशानवत् हेतु और फल की संभवे मनु उत्पत्त हो उत्पत्ति मान लेने पर दोनों त्वया, के बीच में क्रम ऐसे आपके द्वारा दोनों के पौर्वा परिका अन्वेषण भी करना ही पड़ेगा चिंतन करना पड़ेगा कौन पहला कौन बाद में कार्यकान में ये होगा ना ये मिट्टी का कारण घड़ा है और घड़े का कारण मिट्टी एक दूसरे कारण हो गया ना मिट्टी से घड़ा जाऊ था मिट्टी कारण हो गया घड़ाकारी हो गया है और घड़ा मिट्टी का कारण घड़ा तो कारण हो गया मिट्टी खाली हो गया ऐसे कार्य कारणों का नियम है आपके इन लोगों का लक्षण क्या है कारण का कार्य नियत पूर्व है ना कारण हमेशा कार्य के पेशा से पूर्व में रहना चाहिए पहले रहना चाहिए दूध से दही दही से दूध कैसा हो जाएगा हो जाएगा ना दूध से दही बना दो दही फिर खिला दो गाय को गाय से फिर दूध नहीं ऐसे वो कुथारहेगा तो पूछे फिर पौरा पर कौन पहले दूध था खाकर पहले, पहले तुमने गाय को दही खिलाकर गाय ने घास खा के दूध दी तब तो उसे दही बनाया फिर उस दही खिलाकर फिर दूध आया फिर घास को मुख्य कारण बनना पड़ेगा दूध को तो नहीं चक्कर में उसको डालना पड़ेगा ना जवाब तो दे नहीं पाएगा वो और दोनों एक साथ हो गए थे तो हो ही नहीं सकता कि दूध और दही दोनों निकलता नहीं दो देख दे, दे दे दे। गाय नहीं।, नहीं सकता विषाणु जैसे दो विषाण है दो सिंह होते हैं गाय वगैरह का एक दूसरे के प्रतिकार का अनुभाव है क्या यह पैदा हुआ तो इसे कहा इसने इसको पैदा कर दूसरे को पैदा कर दिया एक पैदा हुआ वाला वाला पैदा होने उसने क्या को पैदा कर दिया ऐसा तो होता नहीं कभी में वाला पहला पैदा किया और उसने को पैदा कर डाला ऐसा कभी सिंह में नहीं होता जब युगपत उत्पत्ति होती है वह एक दूसरे के प्रति रहता इसलिए यहां पर भी धर्म पुण्यपाप रूप अदृष्ट एक शब्द से बोलूंगा इसे धर्म द्रम, पुण्यपाप को अब से आगे एक ही शब्द करूंगा अदृष्ट अदृष्ट और शरीर ये दोनों युगपत एक दूसरे के कार्य करना भाव नहीं हो सकता नहीं है पहला बताना पड़ेगा आप बता नहीं सकते कौन पहला क्योंकि एक है दूसरे के अस्तित्व के बिना कैसे रह जाएगा फिर आप पूछेगा ना एक धर्म पहले था वो कहा था किसमें था ना कोई अधिष्ठान तो चाहिए इस समय तो आपको शरीर है शरीर पुण्य पाप रहता है अंतकरण बना हुआ जब अंतकरण नहीं था ही पैदा नहीं हुए जैसे संसार कारण में उससे बैठा हुई धर्मधर्म शरीर का कारण नहीं है तो अन्योन कार्य कारण भाव तभी भंग हो जाएगा किसी को एक को आप पहला बोल दोगे ना आपका अन्योन्य कारण भाव कार्य कारण भाव खत्म हो जाएगा इसलिए कहते हैं तो तो और पुरोक जो विरोध है वह करना बिल्कुल संभव नहीं है तो संभव मानना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा प्रती हो रहा है प्रत्यक्षा प्रमाण सिद्ध है इसलिए मानना चाहिए जो जैसा मान लो क्या दिक्कत है भले आपकी शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है आपके तर्क के अनुकूल नहीं फिट बैठ रहा है तो क्या हो गया जैसा अनुभव ऐसा मान लो अगर ऐसा अनुभव तो, तो भ्रांति भी हो सकती है ना कोई जरूरी है क्या प्रत्यक्ष प्रमाण से जो दिख रहा है वो मान लिया जाए फिर से रूप मान लीजिए ना उसको भी आकाश रूप मान लो भाई में स्पर्श मान लेंगे, झंडी में स्पर्श हो रहा है ना स्पर्श के साथ सा रूप भी मान लो अन्यत्र जैसे रूप के साथ स्पर्श होता है स्पर्श के साथ रूप मान लेंगे अब आकाश के रूप के साथ स्पर्श मान लेंगे आपत्ति आ जाएगी इसी प्रती से मात्र से वस्तु को वैसा स्वीकार करना समझ जब तक और कस कर नहीं पड़ेगी यह मेरा अनुभव प्रामाणिक है कि इसलिए कहते हैं तो हम उसे तर्क से पूछ रहे हैं हेतु क्रम से कव्यस्त यदि कार्य कारण भाव मान रहे अदृष्ट और शरीर आदि में तब तक तो हम उसकी उत्पत्ति में आपसे पूछना चाहेंगे कौन पहला या क्रम को आपके द्वारा अन्वेषण करना ही चाहिए हे तो पूर्व पश्चात या कहो तो अदृष्ट पहले था और तो उसके बाद शरीर पैदा हुआ या तो कहो शरीर पहले था बाद में अदृष्ट पैदा हुआ उसे दो में एक व्यवस्था नहीं पड़ेगी ना कौन पहला कौन बाद में और यदि किसी को भी हमने पहला तक के सिद्धांत स्वीकार कर लोगे लो दूसरे को बाद में करके स्वीकार कर लेते हो फिर अन्योन्य कार्य का अनुभाव महान दोष है। युगपत युगपत संभव और नहीं नहीं भाई क्रम से उत्पत्ति नहीं मानेंगे। उत्पत्ति मानेंगे, मानेंगे? कार्य संबंध ये, तो ये जिसलिए ऐसा है शरीर के बीच में कार्यकार हो नहीं सकता युगपत संभवतः सर्वेत्र गो विषाण यह पैदा होता हुआ और जो गौ के सिंगों के पीछे परस्पर एक दूसरे के प्रति कार्य का अनुभव नहीं देखा गया उसी प्रकार इनमें भी युगपत यदि पैदा होते हो इनका परस्पर कार्य का भाव नहीं रहेगा युगपत संभव है तयोर ल कार्य कारण ये व्याप्ति कवि चार अंतिम पंक्ति जिन दोनों को आप युगप उत्पत्ति मानते हो उन दोनों का वास्तव में कार्यकारण भाव ही नहीं हो सकता है जैसे विषाणी है उस व्यक्ति को स्पष्ट करते एक नंबर टिप्पणी जिन दोनों के बीच क्रम का भाव है उन दोनों के बीच में भाव कार्यकारि व्यतिरिक व्याप्त उन दोनों कार्य का भी संबंध का भी अभाव हो जाएगा कि है तब पूर्व युगपत उत्पत्ति माने नहीं माना जाएगा दूसरे प्रति युगपत जो तो पैदा हो रहे हो उनकी फिर भी आपस में दूसरे के प्रति कार्य का माननी चाहिए क्यों नहीं माना जाएगा कथम संबंध इत्या उसकी अगली कार्य का आरंभ होती है फलाद उत्पत्त्यमान सन नते अप्रसिद्ध कदम हेतु फलम उत्पाद्य भाव किस प्रकार हो जाएगा तो इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि यदि आपके मत में स्वतः क्या है फल अभी सिद्ध ही नहीं हुआ फलाद उत्पाद्यमान सन फल से उत्पन्न होने वाला जो हेतु तो अभी तक स्वतः सिद्ध ही नहीं है यदि आप मानते हो शरीर से धर्माधर्म पैदा होगा काला शरीर था उससे धर्माधरम पैदा होगा यदि ऐसा मानते हो इसका तो मतलब का स्वरूप अभी तक सिद्ध नहीं है जब तक शरीर पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होता कुछ कार्य नहीं करता तब तक अदृष्ट उत्पन्न नहीं है ना उत्पन्न तो तो तो स्वरूप सिद्ध नहीं है तो कार्यक्रम कहा आप मानते हो आपके मत में फल से उत्पन्न होने वाला हेतु मतलब प्रसिद्ध नहीं होता नते हेतु ऐसा हे जो उत्पाद धर्म नदृष्ट वो कैसे फल के प्रतिकाण शरीर के प्रतिकाण कैसे हो सकता है अप्रसिद्ध हेतु तो फलम कथम उत्पादित ये कार्यकार फिर जो आप प्रसिद्ध वह धर्मागम रूप अध है वह शरीर रूप कार्य को उत्पन्न कैसे कर सकता है नहीं कर सकता ऐसे विशेष के समान हो गया है जो अदृष्ट नाम की चीज है नहीं। भी नहीं हुआ कि शरीर अधीन है बोल दिया आपने और शरीर बिना धर्मागम का पैदा नहीं होगा बोला अन्योन कारण कारण भाव में सबसे बड़ी समस्या है वस्तु के स्वरूप नहीं होगा ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकारी दोनों एक दूसरे के प्रति कारण भी है दोनों जब कारण मान रहे हो कौन सा कारण पहले माना गया मान नहीं सकती किसी को भी क्योंकि यह कारण तब होगा जब उसका एक कार्य बन जाए, स्वरूप सिद्ध हो जाए, जिसकी स्वरूप अभी तक सिद्ध ही नहीं है वह न कार्य हो सकता है न कारण हो सकता है न कार्य भी नहीं है वो कारण क्योंकि मान के चले हम शरीर से अदृष्ट पैदा होगा इसका मतलब क्या अभी अदृष्ट स्वरूप सिद्ध नहीं है जिसकी स्वरूप ही सिद्ध नहीं है समान है, जो ऐसा जो दृष्ट हो शरीर का कारण कैसे बनेगा कि नियम है, जो कारण होता है वो पहले से स्वरूप से होना चाहिए ऐसा जिसका स्वरूप ही सिद्ध नहीं है वह दृष्ट शरीर का कार्य को कैसा पैदा करेगा नहीं कर सकेगा अतः शरीर कार्य भी स्वरूपा से है अत दोनों का स्वरूप सिद्ध है नहीं शरीर नहीं है ना दृष्ट है फल स्वयं का सरोधार है स्वयं शरीर कार्य है ना शरीर स्वयं कैसा है जन्य है जन्य रूपा जो वस्तु होता है वह स्वत ही सिद्ध वस्तु नहीं होता है ना जो जन्य है और पहले से स्वतः क्या करोगे आप उसको घट जन्य है ना घट जन्य है इसका मतलब क्या है पहले से स्वत सिद्ध नहीं है क्योंकि जो स्वतः सिद्ध होता है वो चन्य नहीं होता और जो जन्य है वो शुद्ध सिद्ध नहीं हो सकता अन्य हो गया ना जन्य का मतलब है क्या किसी कारण से उत्पन्न किसी अन्य कारण से उत्पन्न का मतलब है अन्य से सिद्ध स्वतः सिद्ध नहीं है और ये शरीर आपने क्या कहा है ये जन्य है माना है आपने दुनिया में भी दिख रहा है पैदा होते हैं शरीर पैदा हो रहे तो मतलब जन्य है जन्य है का मतलब क्या स्वतः सिद्ध नहीं है मैंने तो पहले से उद्यमान है नहीं वो कारण स्वतः सिद्ध होता है पहले से उद्यमान रहता है उसे जो कार्य है से नहीं होता पहले कुछ व्यापार करके ही उसको कारण से उस रूप को अभिव्यक्त हैं तब आप कहेंगे कार्य पैदा हो गया स्वतो जन या होने से कैसा है वो स्वतः लब्ध स्वरूप वाला नहीं है ऐसा फल से ऐसा शरीर से उत्पद्यमान सन्न उत्पन्न होता हुआ करो हो, तो शिशु विषाणा तो माना पड़ेगा जो विद्यमान ही नहीं उससे पैदा हुआ कोई चीज कहोगे तो पैदा जो हो रहा है रहे होगा हो वंध्या का पुत्र हो गया और पुत्र से भी एक पुत्र पैदा हो गया वो कैसा होगा वो पोता वो पोता भी तो ऐसे ही होगा असत जो वंध्या पुत्र ही स्वरूप लाभ को प्राप्त नहीं किया जन्य है पुत्र हमेशा जन्य होता है जन्य है वह स्वरूप लाभ को प्राप्त नहीं किया जब तो उसने को प्राप्त नहीं किया उससे आगे जो कार्य होगा वो कैसा होगा वह भी स्वरूप लाभ नहीं तो मानना पड़ेगा ना इसे अब हेतु तो क्या होगा अदृष्ट भी स्वरूप लाभ प्राप्त नहीं है कि शरीर जन्य है वह स्वरूपलाभ प्राप्त नहीं है उससे पैदा हुआ अपने कव्य दृष्ट को जिसकी स्वरूप स्वतः सिद्ध नहीं था वो बेचारा जिसको पैदा करेगा उसका स्वरूप कैसा होगा हो जाएगा वो अतएव वही कह रहे हैं सन, विशान के समान हो गया और तो न प्रसिद्ध थी हो जाएगा आपका दृष्टि भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता उसका भी स्वरूप लाभ नहीं हो सकता जन्म न लभते उसका भी जन्म ही नहीं होगा त्मक असिद सन इसीलिए अलब्ध्यात्मक होता हुआ स्वर्ग सिद्ध जिसका नहीं है शिशुषाण के समान है तवा फल शिष्य आपका वह हेतु वह दृष्ट आगे शरीर को कैसा पैदा करेगा पुत्रोत्तर धारा कैसे चलेगी पुत्र का वंश चलेगा क्या उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा कैसे पैदा होगा पहला ही वाला है सुरक्षित नहीं हुआ तो आगे धारा कहाँ से चलेगी तुम भले कल्पना करते रहो नामकरण भी कर दो शादी भी कर दो बैठे, बैठे। बेटे उसका नाम देवदत्त था उसने अमुक स्कूल में पढ़ लिया अमुक कॉलेज में पढ़ लिया अमुक नौकरी कर रहा है उसके अमुक नाम की लड़की से शादी कर दिया अब तो कल्पना करते रहिए और धारा दिखा उसे बहुत बड़ा लंबा चौड़ावल गिना दीजिए लेकिन उतरे करने से एक ग्रंथ बना दो वंध्या पुत्र बनेगा लोगों के मनोरंजन के लायक लेकिन वास्तविक तो हो नहीं सकता उसी प्रकार से ये संसार जो अनादिधारा तुम बोल रहे हो ये वंद्या पुत्र के समान ही धारा है प्रकृति खुद वंद्या है साम्य साम्यवस्था वाली वो वा विषम हो जाए स्वरभानी हो जाएगा उसका उस विषय में उसका हो नहीं सकता संतान नहीं उसमें महता की कार्य उत्पन्न नहीं हुआ तो उनका कार्य उनका कार्य उनका कार्य संसार पूरा चल रहा है जो कार्य हो ये वंदो आते कहने का तात्पर्य जगत पैदा ही नहीं हुआ जैसे वंद्र पैदा ही नहीं हुआ प्रजा जगत पैदा ही हुआ। नहीं हुआ हमारा जातवाद खड़ा हो गया नहीं खड़ा होगी जगत उत्पन्न नहीं हुआ कि अजातवाद ही अंत में सिद्ध हो जाता है नहीं इधर इधर अपेक्ष सिद्ध यो शिशु विषाण कल्प यो कार्य कारण भाव में संबंध क्वित दृष्ट अन्य प्राय प्राय है एक दूसरे की अपेक्षा से जिनकी स्वरूप होती हो ऐसे जो तो वस्तु तो विषाण के सदृश होने के नाते उनका कार्यकार कल्पना कहीं भी देखने को नहीं मिलता और अन्य रूप से भी अन्यता आधार आधे भाव भी हो नहीं सकता आधार आधे भाव आदि भी नहीं हो भाव सकता नहीं नहीं, कोई नहीं हो सकता है परस्पर किसी भी प्रकार निरर्थक ऐसा होता है उसी प्रकार से जिनके स्वरूप ही है ऐसा दृष्ट और शरीरों का परस्पर कार्य का संबंध स्वीकार कर करना असंभव एक दो पंक्तिर सुंदर देखने लाए थे हेतु फल शरीर इनका परस्पर शब्द हैदृष्ट है ना इस हेतु है और फल शब्द शरीर आगे जोड़े हेतु फलत्म या हेतु गर्थ है कारण और फलकार दो सौ तेरह में हेतु फल त्मक उससे स्वरूप लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता अलब्ध्यात्मक जिसका स्वरूप लाभ नहीं हुआ वो असत्य होगा न फल उत्पादित शक्न होती वह आगे पुनः शरीर को उत्पन्न ही नहीं कर सकता भाव सिद्धि इसीलिए अदृष्ट और शरीर का जो स्वरूप ही असिद्ध हो गया न संबंध इसलिए ऐसा अदृष्ट और शरीर का जिन जिनका कोई क्रम ही नहीं है तो की तुम कह रहे हो उनका कार्यकाल भाव ही संबंध किसी प्रकार से नहीं कर सकते है आकांक्षा पूरा साधी हेतु स्वयं फलम तरह लब्धातुक स्वतः स्वतः अलग, अलग रूप जो भी जन होगा उसका स्वतः लब्ध स्वरूप कुछ भी नहीं होता उत्पन्न होते हुए उसके बाद स्वरूप लाभ प्राप्त करता तब है तब ठीक है तब हम उसे पूछते हैं हेतु फलियो योग पद्य सदी अन्य तरह न पूर्व क्षणे सत्ता आम जब इन दोनों को दो युगपत मानोगे युगपत उत्पत्ति मानते हो फिर किसी के भी पूर्व क्षण में अस्तित्व नहीं कर सकते ये कार्य लक्षण क्या है कार्य नियत तो, पूर्वित्व तो कहना पड़ा पूर्व क्षण वृत्ति पूर्व में उसके सत्ता माननी पड़ेगी लेकिन युगपत जो जो हो, हो रहे हैं उनका एक पहले दूसरा बाद में पौर्वापरि सत्ता आप सिद्ध नहीं कर सकते यदि युगपत है तो। वही कारण तो है और स्वीकार नहीं कर सकते अतएव असत हो शिशुषाण इसे में एक बार बार कहता हूं ये दोनों ही असध्य पहले दोनों ही शिशुषाण की जबान है अन्योन्य पेशा जन्य जनक न एक दूसरे की अपेक्षा करते हुए उनमें जनिक जनिक भाव आप कथम नहीं कर सकते प्रसंगात हैं स्मृति कैसे कहती है पुण्यो वही पुण्य न कर्मणा पापे ना पापम पापे न कर्मणा यह कैसे कह दिया पुण्य शरीर मिलता है पुण्य कर्म से पाप में शरीर मिलता है पाप करण तो से श्रुति कैसे कर रही है लगता है अदृष्ट से शरीर उत्पन्न होता है अदृष्ट पहला शरीर हो रहा है इत्यार धर्मायुष् हित फलभाव आशन क्यों श्रद असंभावितार्थ प्रामाण्य योगात तो श्रुति को आप यहाँ रखते असंभावित अर्थ में या तो पूर्ण रूप में श्रुति को मानो आप एक श्रुति को वो टुकड़ा दिखा रहे हो जिसमें उन्होंने दिखाद कारण है शरीर कार्य है तो? लेकिन वहां श्रुति अन्य कारण कारण बहुत थोड़ी खा रही है श्रुति नहीं, नहीं कहा ना धर्माधर्म अदृष्ट जो है शरीर का कारण का है कह दिया लेकिन शरीर अदृष्ट का कारण है कहा क्या ये तो तो फिर आप कैसे लोगे अपने अन्यून कार्यक्रण भाव के प्रति यह श्रुति प्रमाणा प्रस्तुत नहीं कर सकते तो एक तरफा कार्यक्रण बता रही है अदृष्ट से शरीर उत्पन्न हुआ इन शरीर से अदृष्ट उत्पन्न हुआ उल्टा कार्यकांड भाव ये तो नहीं बता रही है इसलिए कहते हैं यह श्रुति को असंभावित अर्थ क्योंकि आपने जो कल्पना किया है असंभावित अर्थ असंभित अर्थ क्या अन्यून्य कार्यक्रण भाव ते हुए भी उनका अन्या कार्य का संभावित पदार्थ है इसमें अवश्य हो भी छोड़ो और कहो पौरवा पर श्रुति पर चलना चाह रहे तो युगपत यह बात को तो जागना पड़ेगा और अन्योन कार्य को भी जागना पड़ेगा और श्रुति के अनुसार पौर को स्वीकार करना पड़ेगा यदि फला सिद्धि कथित किसी एक को पूर्व मानना है तो आप ही निर्णय करके हमें बता दो बोलते हम हैं हम सिद्धांत देंगे वो छोड़ दें पूर्व पक्षी के ऊपर ही यदि हेतु फला सिद्धि फल यदि हेतु का सिद्धि फल से हुआ ना होता है शरीर से और शरीर उत्पन्न होता है अदृष्ट से ऐसा मानते हो फिर इन दोनों में से किसी एक को बोलो कतरत पूर्ण निष्पन्नम कौन इन दोनों में से पहला उत्पन्न बताइए जिसकी स्वरूप से पी पेशा से दूसरे के स्वरूप को हम स्वीकार कर सके कतरत पूर्व निष्पन्नम फल से हेतु की स्थिति होती है और हेतु से फल की स्थिति होती है ऐसा पक्ष हम पूछते हैं इस हेत और फल में परस्पर मानने पर भी आपसे पूछा जाएगा पहले कौन हुआ था जिसके पेक्षा से पश्चात भाग्य वस्तु दूसरे को हम सिद्ध स्वीकार कर सके हो तो गएगा भाई हमारे पास को कोई जवाब नहीं कौन पहला मत पूछो अंडा पहला की मुर्गी पहला बीज पहला की अंगुर पहला इसका जवाब मेरे पास नहीं है जवाब नहीं तुम्हारा सिद्धांत जिस, जिस के प्रति कोई शंका प्रश्न उठावे, संशय उठाए, उसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं कोई तर्क आपके पास नहीं व्यवस्था आप नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब है आपके मत परास्त आप हो गया आपकी बुद्धि फेल हो गई जहां उसको अना भी बोले तो यही जिसका जवाब तेरे दिमाग में नहीं निकल रहा है प्रश्न का जिसका उस प्रश्न का जवाब अनादि है तब कह महाराज आप भी तो कहे होना चीज आप मानते हो हम तो एक ही चीजि कर रहे हैं आप छह चीज अनादी मानते हो कहते हम जवाब देंगे भाई हमारे मत में कोई अनादि नहीं है हमारे हम जगह पैदा नहीं हुआ बोल रहा हो आजातवाद में आकर के हम कभी क्षण अनादि नहीं करते छह मूर्खों छाजी करते हैं नादी मानने की जरूरत नहीं पड़ती सृष्टि दृष्टिवाद में छह चीजों को मना किस वेदांत सिद्धांत में किसी चीज को अनाजि मानती है मानू मैं किसको मैं अनादि मानू कोई चीज हो तब तो कोई चीज जगत नाम कोई चीज ही नहीं बोल दिया जब ना अनादिमान रह गया हमारे लिए जगतिक पैदा नहीं हुआ जिसके लिए उसके लिए कौन सी अनादी होगी सवाल ही नहीं होगा से हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हम आजातवाद अजातवादांत तो बोल रहे इस समय में यहाँ सृष्टिवाद स्वयं अपनी जो निम्न कोटि के वेदांत की स्थिति है अवस्थाएं प्रकरण समझो तो प्रकरण हमारे लिए वास्तव है सृष्टि सृष्टिवाद एक प्रक्रिया है दृष्टि सृष्टिवाद भी एक प्रक्रिया है असली सिद्धांत अजातवाद वेदांत है उस दृष्टिकोण में तो न कोई चीज हमारे लिए सकते आप। हे तो दे। हम, हम फिर तो सिद्धांत हानि हो गई खंडन हो जाता अगले कार्य काम खंडन कर देंगे भाष्यम असंबता दोषेण यद्यपि खंडन हो चुका है दोष तो के द्वारा खंडन किए जाने के बावजूद भी तो भी भावे यदि मान लो आप फिर बीच में कोई न कोई प्रकार का कार्य कारण भाव स्वीकार करना चाहते हो तो यदि हेतु तो फले और अन्योन सिद्धि फिर भी हेतु तो और फल का अन्योन स्वरूप सिद्धि का स्वीकार करते हो रूप दोष के द्वारा खंडन होने के आप हो, तो बावजूद तो हो, हो। आपके द्वारा यह बात हमें बताना होगा भाई कौन सा चीज पहले निष्पन्न था हेतु तो और फल का बीच में इन दोनों में से हेतु तो पहले था या फल पहले था दृष्ट पहले था शरीर पहले था कौन सा पहले था यह दोनों में से ये बताइए जिसकी पश्चात जिसके आधार पर हम कहेंगे यह बाद में जो हो रहा है वह कार्य है और ये पहले जो था जिसके अपेक्षा से ये कार्य उत्पन्न वह कारण है इस प्रकार से कह सके व्यवस्था दे सके हैं। आप उसके लिए निर्णय पूर्व मुझे बताओ कि अदृष्ट में से कौन सा पहले से विद्यमान था तद्रुहि पुनः अब हार गया जल तुम्हारा बुद्धि दिवाल हो गया है अशक्ति ये प्रदान उसके सामने कौन पहले बता दे फिर विचार करेंगे ये, ये हुआ ठीक है इससे पूर्व वाला पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बात विचार कर लेंगे पूर्व कारण पैदा हुआ तो सिद्ध कर दो तब तो अन्योन कार्य का बनेगा अरे तो बात अच्छा ठीक कह रहे हो लेकिन अब क्या करे ये पहला कहो वो पहला कहो इसको पहला कहो कहता है समस्या है पहले अधिक तुम पूछोगे कहा से आया वो कहा से आया और कहा है दो प्रश्न उठेंगे ना वो अदृष्ट जो पहले से था कहा से आया नित्य तो है नहीं ना वो नित्य हो तब तो पूछूंगा नहीं कहा से आया कब आया कदर है वो ऐसा प्रश्न उठेगा नहीं आप नित्य नहीं मानते धर्माधर्म को दृष्टि को कोई भी दर्शन वाला पुण्य पाप को नित्य अच्छा कहीं न कहीं से उत्पन्न हुआ है तो बताओ कहाँ से आया वो पहले कमानी पड़ जाएगी है ना उससे भी पहले वो था वो मूल कांड वो हो जाएगा फिर ऐसे कोई चीज है ही नहीं उनके मत में सांखे मत में योग मत नहीं आए का मत में इसलिए वो कहते भाई इसके जवाब देने मेरा शक्ति सामर्थ नहीं मेरी बुद्धि फेल हो रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसे क्या जवाब दो कौन पहला इसे कोई जवाब तब कहते हैं ये तो तुम्हारे सिद्धांत गया व्यवस्था ही नहीं जिसकी सिद्धांत है उस कार्यक्रम को कैसे मानेंगे उसे तो कारण ही नहीं कर सकते ना फिर जिसकी पूर्वता आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो निश्चय नहीं कर पा रहे हो उसके कारण कहूँ मैं में है जिसको मुझे कारण कहना है अमुक चीज कारण है कहना तो हमें बताना पड़ेगा वह वस्तु जिस कार्य के प्रति कारण कहा जा रहा है उस कार्य से पूर्वभावी है इसमें बिना तो कारण संज्ञा ही नहीं दे सकते मिट्टी को हम लोग कारण कहते हैं क्यों कहते हैं कि घट के अपेक्षा से पूर्व भावी हो हमें स्वीकार इसलिए नाम कारण रखा जा रहा है कारण संज्ञा उसी की होती है जो कार्य अपेक्षी हो और जब ये निर्णय नहीं ले पा रहे हो अदृष्ट पूर्व भावी है शरीर कार्य के प्रति या शरीर के निर्विकारी के प्रति अदृष्ट पूर्व भावी निर्णय नहीं ले पा रहे है ना और अथवा सही पूर्वभा दृष्टिकोणी नहीं कह पा रहे हो किस कौन सा पूर्व भावी नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे।। इन दोनों में से किसी को भी आप कारण ही नहीं कर सकते जब दोनों में कारणत्व खत्म हो, हो गया दोनों में कार्यत्वी नहीं रह जाएगा जब कोई कारण ही नहीं है कोई कार्य भी नहीं है जब कार्य कांडी भंग हो गया तो अन्य कार्यकाल कहा सके खत्म होना अतएव बुद्धि ही आप जी से बड़े ज्ञान विद्वान को के द्वारा अजात ही परिदीपिता अजातवादी तरह से प्रकाशित कर दिया गया है यह असामर्थ्य आपकी जो है ना मूर्खता ही है अपरिज्ञानम भवधी अपरिज्ञान में मूर्खता आपकी बुद्धि की दीवारापन असामर्थ्य आपकी मूर्खता को प्रश्न कराता है क्रम को पोतना अदा तुम्हारे बतला है क्रम का भी फिर अन्य हो जाएगा आप जो क्रम बता रहे हो क्रम विपरीत हो जाए हम उल्टा भी बोल देंगे आप जैसे क्रम से जरूर उसी क्रम से हो जाए हम क्यों कहेंद्र पहले हम कहे बल्ले शरीर पहले आदि मान लो जब आप निश्चय नहीं कर पा, नहीं कर पा रहे आप जिस रूप से चल रहे थे उसकी विपरीत में बोल दूंगा आप ये भी नहीं वो भी नहीं दोनों ही नहीं का मतलब क्या जरूर उत्पन्न नहीं हुआ पूर्वती कारण और परवर्ती कार्य है यह नियम नहीं रह जाएगा इस प्रकार एक दूसरे के पक्ष में दोष बतलाने वाले आप प्रतिपक्षी अप्रैप्त को बुद्धिमान मानने वालों के द्वारा सभी वस्तुओं के वास्तव में अनुत्पत्ति को ही बताया गया है बादश अत न सके थे वक्त मिति मन से हो मानते हो कि मैं यह इसका जवाब दे नहीं सकता कौन पहला यह जवाब मैं नहीं दे सकता न कहना बिल्कुल मेरे से संभव नहीं है इति असामर्थ्य जवाब देने का असामर्थ्य जो तो है ना वह अपरित्ञान तत्व अविवेक को मूढ़ तय करता इसका मतलब है इस विषय में आपको उसका वास्तविक स्वरूप का विवेक ही नहीं है कार्य कारण भाव शरीर और बीच में जो है, उसका आपको विवेक नहीं है अर्थात शरीर और दृष्टि के विषय पता ही नहीं वास्तव में कौन कारण है कौन कार्य है आपसे कार्यकार कुछ भी नहीं मालूम आपको अथवा अब यू कहना पड़ेगा यो यम तो हे तो, हो तो आनंत, हो। आतो यह जो आप आपके द्वारा बताया गया क्रम अदृष्ट का और शरीर का प्रसव सिद्धि के बारे में फल से जय है शरीर का हुआ अदृष्ट से शरीर का उत्पत्ति और शरीर से उत्पत्ति ये अधिक लक्षण आपने बताया इनमें एक निश्चय न होने के कारण से इन इस क्रम का ही कोप हो गया मन भी पर्यास हो जाएगा अन्य अन्य भाव मैंने वैप्रीत्य हो जाएगा उल्टा भी हम कह सकते हैं न ऐसा नहीं वैसा दोनों ही नहीं है सतो जन्म प्रत्याख्या पक्ष प्रत्यक्ष मुख्य सतो असत जन्मनी दोनों का खंडन हो गया एक तरह से से क्यों क्रम या अक्रम किसी प्रकार उत्पत्ति तो तो नहीं हुआ तो वादि इसका मतलब अजात हम लोग यही वादियों ने अंत में दिखा दिया प्रकार से और बीच भाव जो नहीं हुआ, आजादी आजादी सर्वस्य में सकल पंडित ही परिदीपिता ने रीतः एक दूसरे के पक्ष पर दोषार्पण कथन करते हुए उन वादी बुद्धिमान पंडित वादियों के द्वारा स्वयं दर्शा दिया गया है सो पहा समेत बाबा उनको पंडित कैसे कह दिया बराबर ने मजाक उड़ाते हुए मूर् को पंडित कह दिया मूर्ख पंडित लो ऐसा मूर्ख पंडित